साम तलवकार शाखा की के द्वितीय मंत्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे केनोपनिषद हैं तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग के नवम अध्याय का नाम केनोपनिषद ये स्वतंत्र एक कांड है आठ अध्याय से भिन्न आठ अध्याय है कर्म कांड नव अध्याय है ज्ञान कांड केनोपनिषद के संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने आठ अध्यात्मक कर्म कांड से नवम अध्यात्मक ज्ञानकांड को पृथक दिखाने वाला अनुबंध चतुष्ट ज्ञान कांड से केनोपनिषद नामक नवम अध्याय का अलग बताया पहले विषय बताते हुए कहा कि प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म नवम अध्याय का विषय है और संबंध बताते हुए कहा गया कि आठ अध्यात्मक कर्मकांड के द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठेय साधन जो कर्म तथा उपासनाएं हैं इनके पूर्व जन्म तथा इस जन्म में अनुष्ठान से शुद्ध चित्त जो होता है उसे कर्म फलभूत संसार के प्रति वैराग्य होता है संसार के प्रति जो विरक्त है वही नवम अध्याय के विषयभूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयक जिज्ञासा से संपन्न होता है और जो संसार से विरक्त हैं नित्य फल परम पुरुषार्थ मोक्ष चाहता हैं और ज्ञानादेव तो कैवल्यम इत्यादि श्रुति के अनुसार प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मबोध से ही मोक्ष होता है यह जिसका निश्चय है उसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा हुई और उसकी ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करने के लिए नवम अध्याय की व्याख्या आवश्यक है ये संबंध भाष्य में भाष्कार भगवान ने बताया वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्त्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास गया है और ब्रह्म विषयक प्रश्न आचार्य से करता है शिष्य का प्रश्न आचार्य के द्वारा शिष्य के प्रश्न का दिया हुआ उत्तर रूप जो शिष्य आचार्य का संवाद है इस संवाद से जो दुर्विज्ञ अति सूक्ष्म वस्तु है उसे जानना सरल हो जाता है उस दृष्टि से यहाँ पर प्रथम मंत्र के द्वारा आचार्य के पास आत्मजिज्ञासु पहुँचा है और अपनी आत्मजिज्ञासा को केने शीतम पतति प्रेषित मन इत्यादि से आचार्य के सामने रखा है केनेशितम पतति प्रेषित मन इत्यादि वाक्य की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने बताया कि कार्यक्रम संघात प्रश्नकर्ता जिज्ञासु के दृष्टि में भौतिक होने से घटादि के तरह ही जड़ है और इसमें प्रवृत्ति हो रही है वह उससे भिन्न कोई चेतन उसका प्रेरक हो तभी संभव है जैसे बाह्य जड़ पदार्थों में व्यवहार अवस्था में चेतन रूपेण प्रसिद्ध कार्यक्रम संघात से प्रेरित होकर के ही प्रवृत्ति होती है ऐसे जड़ स्थानीय स्वयं कार्यक्रम संघात लोक में जो प्रेरक बनता है वह स्वयं भी जड़ है सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो भौतिकत्व उसमें होने हैं और उसमें जो प्रवृत्ति है वह जिस चेतन की प्रेरणा से हो रही है उस चेतन का स्वरूप क्या है वह लौकिक प्रेरिता के तरह कुछ विकारात्मक प्रेरणा विशेष से युक्त होकर के ही कार्यक्रम संघात का प्रेरक बनता है या निर्विकार जो अपना निर्विशेष स्वरूप है उसकी सन्निधि मात्र से प्रेरक बनता है कार्यक्रम संघात का इस प्रकार निर्विशेष चिदानंद विषयक जिज्ञासा आचार्य के सामने जिज्ञासु ने रखी स्त्रोत्र से स्रोत्र मनसो मनो यत इत्यादि द्वितीय मंत्र से आचार्य बता रहे हैं जिज्ञासु को कार्यक्रम संघात का जो प्रेरिता है वह अपने निर्विकार स्वरूप की मात्र से ही कार्यक्रम संघात का प्रेरक बनता है उसमें लौकिक प्रेरिता के तरह कोई स्वरूप से अतिरिक्त विकारात्मक प्रेरणा विशेष नहीं है वह निर्विशेष है चेतन यह स्त्रोत्रोत्र मनसो मनोसो यत इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है इसके लिए स्रोत्र सेोत्र मनसो मनो इत्यादि वाक्यों में दोत्र दो शब्द हैं दो मनस शब्द हैं दो वाक शब्द हैं दो प्राण शब्दों का प्रयोग है दो चक्षु शब्द का भी प्रयोग है उनमें से ष्यंत स्त्रोत्रादि शब्द जो प्रेरिय कार्यक्रम संघात अंतपाति तत्व है उनका वाचक है कर्णों का ष्ट स्रोत्रादि शब्द और प्रथमांत जो स्रोत्रम मन इत्यादि शब्द हैं वे प्रेरक के उनके प्रेरक के परामर्शक स्रोत्रम मन प्राण चक्षु ये सब प्रथमांत शब्द है वाचम यह द्वितीयांत वाचम इस द्विती शब्द का भी प्रथमा में विपरिणाम करना है उसे बदलना है वाचो वाक ऐसा तो इसलिए अर्थ ये निकलेगा कि जो श्रेष्ठ्यंत करणों के वाचक स्रोत्रादि शब्द हैं वे प्रेरिय को बता रहे हैं और प्रथमांत स्रोत्रादि शब्द प्रेरक को बता रहा है और षष्टी उन दोनों का प्रेर प्रेरक जो भाव है संबंध उस संबंध अर्थ में है शेषी इस सूत्र से शेष अने संबंध अर्थ में षष्टी होती है वे संबंध अनेकों प्रकार के हैं यहां से संबंध है प्रेर प्रेरक भाव वह भी असंगो ही अयम पुरुष के अनुसार निर्विशेष ब्रह्म असंग होने से वास्तविक संबंध नहीं होगा कल्पित संसर्ग होगा ब्रह्म का स्त्रोत्रादि के साथ तो स्रोत्र से इसका अर्थ निकलेगा कार्यक्रम संघात अंत सूक्ष्म आकाश के सत्वगुण का परिणाम रूप जो स्रोत्र इंद्रिय हैं शब्द विषय का ग्राहक शब्द ज्ञान के प्रति करण वह स्रोत्र शब्द का अर्थ है वह आकाश रूपी भूत के सत्वगुण का परिणाम होने से आकाश स्वयं जड़ होने से उसका परिणाम रूप स्त्रोत्र भी जड़ है जो प्रमाण है शब्द ज्ञान के प्रति और वह शब्द ग्रहण रूप स्व में प्रवृत्त हो रहा है ये जो प्रवृत्ति है यह बिना चेतन के असंभव है इसलिए उसका जो चेतन है उसका परामर्शक है स्रोत्रम ये प्रथमांत तो स्रोत्र इंद्रिय के शब्द ग्रहण रूप व्यापार में स्त्रोत्र इंद्रिय को अपनी सन्निधि मात्र से प्रवृत्त करने वाला वो श्रोत इंद्रिय से अलग चेतन है ये स्रोत्र से स्रोत्रम का अर्थ निकलेगा जैसे लौकिक जड़ पदार्थ पंखा आदि को घूमने के लिए प्रेरित करने वाला स्विच ऑन करके जो चेतन है पंखा आदि का प्रेरक यंत्रों का वह पंखे से भिन्न है ऐसे श्रोत्र इंद्रिय का शब्द ग्रहण रूप व्यापार में प्रवर्तक चेतन श्रोत्र इंद्रिय से अलग है और वह श्रोत्र इंद्रिय को शब्द ग्रहण रूप व्यापार में प्रवृत्त करता है किसी विकारात्मक प्रेरणा से युक्त होकर के नहीं अपनी सन्निधि मात्रा से वह चेतन वस्तुतः असमदर्थ है आत्मा है भ्रांति से उसका प्रेरिय जो कार्यक्रम संघात है उसी को भ्रांत पुरुष मैं समझता है चेतन समझता है चेतन की सन्निधि में स्रोत शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार करने वाला श्रोत्रादि संघात ही मैं हूं इसमें आत्मबुद्धि है भ्रांति से वस्तुतः आत्मा स्रोत्र नहीं वो स्त्रोत्र का भी स्रोत्र है स्रोत्र इंद्रिय के शब्द ग्रहण रूप व्यापार का निमित्त है इसे स्रोत्र से स्रोत्र इससे बताया जा रहा है कि स्त्रोत्र से स्रोत्र ऊपर से जोड़ देना तत् ज्ञात्वा और आत्मबुद्धि अति मुच्य अस्मात्त प्रेत्य अमृता बवंती ऐसा अनुभव बताया था ना कि जो श्रोत्रादि का श्रोत्रादि है श्रोत्र का जो श्रोत्र है अने अपने निर्विकार स्वरूप की संधि मात्र से स्रोत्र इंद्रिय को शब्द ग्रहण में प्रवृत्त करता है वह स्त्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक मैं हूं निर्विकार चेतन और मात्र अपने उपाधिभूत स्त्रोत्र इंद्रिय का नहीं श्रोत्र शब्द से लेना है श्रोतत्व अवच्छिन्न एने सारे शब्द समिवेष्टि शब्दग्राहक स्त्रोत्र अरुण सब की जिस निर्विकार चेतन की सन्निधि में अपना शब्द ग्रहण रूप व्यापार में प्रवृत्ति हो रही है वह निर्विकार चेतन मैं हूं ऐसा अनुभव करके उसका आत्मरूप से अनुभव करके वही ब्रह्म है वही प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है सबकी अंतरात्मा है और ऐसा अनुभव जिसका जिसको होता है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का उसका फिर स्रोत्रादि संघात में आत्माभिमन नहीं रहता श्रोत्रादि के प्रेरक को मैं अनुभव करने वाला स्रोत्रादि में आत्मभाव छोड़ देता है इसलिए कहा अतिमुच्च यानी श्रोत्रादो आत्मबुद्धिम अतिमुच्च्य स्रोत्रादि में आत्मबुद्धि को त्याग करके और जब तक प्रारब्ध है तब तक इस श्रोत्रादि का श्रोत्रादि मैं हूं ज्ञान का फलभूत जीवन मुक्ति का अनुभव करता है उदृष्ट फल है और जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय होता है तब कहा कि अस्मात् ये वर्तमान जो कार्यक्रम संघात है जिस कार्यक्रम संघात में रह करके स्रोत्रादि के स्रोत्रादि का मय के रूप में अनुभव ज्ञानी ने कर लिया उस कार्यक्रम संघात से उस कार्यक्रम संघात को अस्मात् शब्द से लेना हाँ तो यहां पर जन है लोक शब्द का अर्थ जन लोकस्तु भुवन है में तो भुवन न लेकर के जन अर्थ लेना है जन यानि एक प्राणी वर्तमान में जो कार्यक्रम संघात उपलब्ध है ज्ञानी का उसका प्रारब्ध समाप्त होने पर अस्मात्त्य का अर्थ निकलेगा इस कार्यक्रम संघात में से हमेशा हमेशा के लिए निकल करके निकलना तो क्या है कार्यक्रम संघात का अपने अपने उन्हें स्थूल का तो स्थूल भूतों में विलय होगा स्थूल शरीर का और सूक्ष्म भूतों का अपने अपने उपादान कारणों में विलय होने पर और अज्ञान का तो पहले ही बात हुआ तो तीन शरीर हैं लोक शब्द से तीनों को लेना इन तीनों से तीनों का जब विलय हो जाता है तो उस समय अमृता भवंती उसी समय वे विधेय कैवल्य को प्राप्त करते हैं अमृता भवंती का अर्थ है उनकी विधेय मुक्ति होती है निर्विशेष ब्रह्म भाव की उन्हें प्राप्ति होती है तस्य तावदेव चिरम यावन्नईमोक्षे इमोक्षे संपत्स्य के अनुसार प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही शरीरपात होता है और अशरीरपात होते ही विधेयक कैवल्य होता है ये अस्मात् अस्मत्त प्रेत्य अमृता बवंती इससे बताया गया कौन तो धीरा भवंति का करता है धीरा और धीर का अर्थ है स्रोत्रादि के श्रोत्रादि का मय के रूप में अनुभव करने वाले श्रोत्रादि का श्रोत्रादि है निर्विशेष ब्रह्म और उस निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करने वाले जब शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने पर शरीरपात होता है उसी समय अमृत स्वरूप हो जाते हैं का मतलब निर्विशेष ब्रह्म भाव में सुप्रतिष्ठित होते हैं इस प्रकार ये केने शीतम पतति प्रेषित मन इत्यादि प्रथम मंत्र के द्वारा जो निर्विशेष ब्रह्म की जिज्ञासा आचार्य के सामने शिष्य ने की थी आचार्य ने उसे निर्विशेष ब्रह्म का उपदेश स्रोत्र से स्रोत्र मनसो मनोयत इत्यादि से करके जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया ये बताया कि जिस ज्ञान को तुम प्राप्त करना चाहते हो उस ज्ञान का फल मोक्ष है सफल वो ज्ञान बताया जिज्ञासु जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उस ज्ञान का सफल वर्णन हुआ ना ये भी ज्ञान का वाचक शब्द है मत्वर्थीय र प्रत्यय हुआ है रप होता है तो धी आ, आ, धी ये धीरा बुद्धिमान इस अर्थ में जैसे धी यानी बुद्धि और बुद्धि ये साम वर्तते यते बुद्धिमता ऐसे धीर धीरशब्द का बुद्धिमा मेयर प्रत सबसे बड़ा संयम होता है ज्ञानी इसलिए धी शब्द का अर्थ है ज्ञानवान धी का अर्थ है ज्ञान और ज्ञान जिसको होता है तो वो तो पूर्ण सुरक्षित होता है आनंदम ब्रह्मनो विद्वान न विभेति कुतश्चन और ततो का अर्थ है इच्छा कर आ, पालन करने की इच्छा नहीं करता रक्षा की इच्छा उसे नहीं होती क्योंकि वो देखता है कि कोई भय उपस्थित करने वाला दूसरा है ही नहीं तो ज्ञान ही पूर्ण रूप से सुरक्षित रखता है इसलिए ज्ञान को कहा जाता है वो तो अतिमुचीरा प्रत्य अस्म लोकाद अमृता भवंती यहां से ज्ञान का फल बताया गया अब भाष्कर भगवान द्वितीय मंत्र की व्याख्या प्रारंभ करते हैं भाष्य को देखिए अठारह नंबर पृष्ठ पर पहली पंक्ति में है स्रोत्र से इसमें ष्ट स्रोत्र शब्द का अर्थ कर रहे हैं इंद्रिय प्रमाण शब्द ज्ञान करण तो अर्थ में श्रु धातु से स्ट्रन प्रत्यय हो करके स्रोत्र शब्द बना इसे कह रहे हैं उकरणार्थक युत्पत्ति कर रहे हैं षष्टयंत स्रोत्र शब्द की श्रृणती अने नोत्र ये दो टकार हैं वो तकार हो जाएगा त्र बचेगा न कि भी इत संज्ञा हो जाएगी और ये आर्धातुक प्रत्यय होने से सार्धातुक आर्धातु के उस सूत्र से गुण हो करके स्रोत्र बन जाता है स्रोत्र शब्द का अर्थ निकलता है करण अर्थ में स्ट्रण प्रत्यय होने से श्रवण के प्रति उपकरण साधन तो श्रवण शब्द का अर्थ है शब्द ज्ञान और उसका करण शब्द विषयनी प्रमा का करण होगा प्रमाण इसलिए शब्द विषय को प्रमा के प्रति प्रमाण वो है स्रोत्र इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है ना शब्द ग्रहण के प्रति तो अनेन अन स्रोत्र अर्थ करते हैं शब्दस्य से प्रति करणम तो शब्दस्य से शब्द का श्रवण होगा शब्द का ग्रहण शब्द विषय प्रमा और उसके प्रति जो करण है साधन है शब्द प्रमा उत्पादक प्रमाण स्रोत्र शब्द का अर्थ निकलेगा शब्दाभिव्यंजकम स्रोत्रम इंद्रियम ये स्रोत्र शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि शब्द का अभिव्यंजक यानी शब्द को अभिव्यक्त करने वाला शब्द की अभिव्यक्ति है शब्द विषयनी प्रमाण और उसको अभिव्यक्त करने वाला जो इंद्रिय यानि शब्द विषय प्रमा का उत्पादक इंद्रिय वो है स्रोत्र इंद्रिय तो स्रोत्र इस प्रातिपदी का अर्थ हुआ यह है षष्ट इसलिए कहते हैं तस्त्रि प्रमा करण से प्रमा करणस्य का जो करण है उस प्रमाकरण का अब प्रथमशब्द का अर्थ कर रहे हैं यक्षुस्त्रोत्र युनक्ति इति तो चक्षुस्त्रोत्र कवदेव युनक्ति यह प्रथम जो कंडिका गई उसका अंतिम अवांतर वाक्य था और इसका अर्थ कर रहे हैं श्रोत्र इंद्रिय का जो आ, आ, श्रोत्र इंद्रिय का शब्द ग्रहण के प्रति निमित्त स्रोत्रम शिष्य ने पूछा कि चक्षु स्त्रोत्र कौदेव इवनती कौन सा देव है चेतन है जो स्रोत्र इंद्रिय को तथा चक्षु इंद्रिय को अपने व्यापार में नियुक्त करता है का मतलब प्रेरक कौन है स्रोत्र का ये जो तुमने पूछा था वह स्त्रोत्र का स्त्रोत्र है अब इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार प्रतिवचनस्य से प्रश्नूप आशंक्य सधत्ते अस वे विशिष्ट इत्यादिना इसमें प्रश्न अन है ना प्रश्नानुरूपत्व पुराने में न छूट गया है प्रश्नानुरूपत्व ऐसे हैं होना चाहिए एक और न नू और ना के बीच में एक न होना चाहिए नए में होगा पुराने में नहीं है तो प्रतिवचनस्य से प्रश्नानुरूपत्व आशंक्य समाधत् प्रतिवचन शब्द का अर्थ होता है उत्तर तो ये जो उत्तर वाक्य है यह प्रश्न के अनुरूप नहीं है आचार्य ने जो शिष्य के प्रश्न का उत्तर दिया वह शिष्य के प्रश्न के अनुरूप नहीं है इस प्रकार की आशंका करके उसका समाधान किया जा रहा है ये बताया जा रहा है कि जो प्रश्न किया है उसके अनुरूप ही उत्तर है अनुरू, अनुरूप उत्तर नहीं है अनुरूप उत्तर है ये दिखाने के लिए पहले प्रश्न के अनुरूप उत्तर हैं इस प्रकार की शंका की जा रही है भाष्य को देखिए असाव विशिष्ट स्त्रोत्री नियुक्त वक्तव्य नु एतन इति प्रतिवचन शंका है शिष्य ने पूछा प्रश्न करने वाले कह रहे हैं कि स्रोत्र इंद्रिय का प्रवर्तक देव कैसा है उसका क्या स्वरूप है वह सविशेष है कि निर्विशेष है ये पूछा है ना तो इसका उत्तर देना चाहिए था आचार्य को शंका करने वाले कह रहे हैं कि असो असो यानी स्रोत्र का प्रेरक असो सर्वनाम है ना आदस सर्वनाम वह चक्षुस्त्रोत्र कवदेवो युनक्ति इस प्रश्न के यह प्रश्न जिस विषयक है उसका परामर्शक है प्रश्न है स्रोत्र का प्रवर्तक कौन है इस विषयक प्रवर्तक विषय इसलिए असो शब्द का अर्थ निकलेगा स्रोत्र का प्रवर्तक एवं विशिष्ट इस प्रकार की प्रेरणा से युक्त होकर के स्रोत्रादि का प्रेरक बनता है स्रोत्रादिनी नियुक्त इति वक्तव्य ऐसा बताना चाहिए था आचार्य को स्रोत्रादि का प्रेरक इस इस प्रकार की प्रेरणा से विशिष्ट होकर के स्रोत्रादि का प्रवर्तक बन जाता है ऐसा उत्तर देते तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर होता लेकिन ऐसा उत्तर न दे करके स्त्रोत्र से स्रोत्रम मनसो मनोयत यत ये जो उत्तर दे रहे हैं यह उत्तर कहते हैं प्रश्न के अनुरूप प्रतीत नहीं होता ननु एत अनुरूपम प्रतिवचनम ये प्रश्न के अननुरूप उत्तर है कौन सा तो स्रोत्र से स्रोत्री स्रोत्र इत्यादि जो आचार्य उत्तर दे रहे हैं यह शिष्य के प्रश्न के अनुरूप उत्तर प्रतीत नहीं हो रहा है ये हुई शंका नईशदोष इत्यादि से अब समाधान किया जा रहा है इति शब्द हैं शंका के समाप्ति समाप्तिका द्योतक तो नई शोष पूर्व शंका करने वाले को जो दोष प्रतीत हो रहा है शिष्य के प्रश्न के अनअनुरूप आचार्य का उत्तर रूप जो दोष प्रतीत हो रहा है उत्तर में प्रश्न अनअनुरूप्य रूप दोष उसे एषदोष शब्द से लेना अन रूप दोष नहीं है प्रतिवचन में यह नैष दोषक से सिद्धांतिकार है क्यों नहीं है तो कहते इसलिए कि तस्य अन्यथा विशेष अनावगमान तने स्रोत्रादे प्रेरक प्रेरकस्य, जो स्रोत्रादि का प्रेरक है उसे तस्य त से लेना तो स्त्रोत्रदि का जो प्रेरक है उसका अन्यथा अन्यथा शब्द का अर्थ है स्रोत्रादि का जो व्यापार है उस व्यापार से भिन्न प्रकार का कोई विशेष स्वयं का लौकिक प्रेरिता में जैसे इच्छा इशारा या कोई क्रिया या बोलना इत्यादि रूप प्रेरणाएँ होती हैं व्यापार विशेष होता है ऐसा स्रोत्रादि के व्यापार से भिन्न कोई स्वतंत्र अपना व्यापार उसे अन्यथा विशेष शब्द से लेना वह अवगत नहीं होता है वह है नहीं स्रोत्रादि का जो प्रेरक है वह स्वयं स्रोत्रादि से स्त्रोत्रदि के व्यापार से अतिरिक्त स्वयं कोई अपना प्रेरणा विशेष रूप व्यापार वाला प्रतीत नहीं होता है अवगत नहीं होता है वह निर्विशेष तो ये कहा कि तस्य अन्यथा विशेष अनावगम तो स्रोत्र से इत्यादि प्रकार से बताते हैं तो इस प्रकार से अतिरिक्त प्रकार से उसकी निर्विशेषता का अवगम होना संभव नहीं है यदि वह लौकिक प्रेरिता के तरह इच्छाधि रूप विकारात्मक प्रेरणा विशेष से युक्त होता स्रोत्रादि का प्रेरक तब तो असो एवं विशिष्ट ये कहा जा सकता था कि वह अपनी इच्छा रूप प्रेरणा से युक्त होकर के स्रोत्र का प्रेरक बनता है ये कह सकते थे लेकिन उसमें अपना स्वरूप से अतिरिक्त तो कोई भी विकारात्मक प्रेरणा रूप व्यापार विशेष है नहीं उसमें इसलिए तस्य अन्यथा विशेष अनवगमात नई दोष अन्यथा विशेष अनोगमात ये सूत्रात्मक वाक्य है इतना इस सूत्रात्मक वाक्य का विवरण आगे वाला भाष्य है यदि ही इत्यादि तो यदि ही इत्यादि को देखिए यदि ही स्रोत्रदी व्यापार व्यतिपारे विशिष्ट नियोक्ता दात्रादि प्रयोक्त्री वत तदा स्रोत्राद अन स्यात् कहते हैं जो तुम दोष आचार्य के उत्तर में बता रहे हो प्रश्न के अन अनुरूपत्व रूप दोष ये दोष तब हो सकता था यदि स्रोत्र के प्रेरक में स्रोत्र इंद्रिय के व्यापार से अतिरिक्त स्त्रोत्र इंद्रिय का व्यापार तो है प्रयोज्य व्यापार वो प्रयोज्य है स्रोत्र इंद्रिय और उसका व्यापार है शब्द ग्रहण रूप व्यापार उसे प्रयोज्य व्यापार कहा जाता है और उस प्रयोज्य व्यापार से अतिरिक्त प्रयोजक का कोई निजी व्यापार होता इच्छा वदन या क्रिया और तब भी स्रोत्र से श्रोत्रम ऐसा उत्तर देते तो प्रश्न के अननरूप उत्तर होता ये तब होता जब स्रोत्र के प्रेरक का कोई स्रोत्र इंद्रिय के व्यापार से अतिरिक्त अपना स्वयं का विकारात्मक व्यापार होता प्रेरणा रूप व्यापार अपने स्वरूप से अतिरिक्त होता तब तो ये प्रश्न के अनुरूप उत्तर रूप दोष माना जाता ये यहाँ पर कह रहा है कि यदि ही व्यापार व्यतिरिकन स्व्यापारेण विशिष्ट नियोक्ता दात्रादि स्रोत्रादी तदा प्रयोग तनुप प्रतिवचन सै तो तदा उस समय तो स्रोत्रादि के प्रवर्तक का स्वयं का कोई विकारात्मक प्रेरणा रूप व्यापार होते हुए स्रोत शुरोत्र से स्रोत्रम ऐसा उत्तर देते तो ये प्रश्न के अननुरूप प्रतिवचन माना जाता उत्तर माना जाता प्रश्न के अननुरूप इसे समझाने के लिए अतिरिक्त व्यापार होता यदि इसे समझाने के लिए एक व्यक्ति की उदाहरण है जैसे दाता होता है दो अवखंडय धातु से त्रिज प्रत्यय करके दात्री शब्द बनता है प्रथमा के क्वचन में दाता बनेगा दाता का अर्थ निकलेगा दाता का अर्थ एक दान देने वाला भी होता है डुदाय दानी धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो और दो अवखंडय धातु से त्य करेंगे तब भी दाता बनेगा उस दाता का अर्थ होगा काटने वाला वो हसिया तो निकलेगा वो दात्र प्रत्यय करने से दात्र ये दात्री है ये से एणच हुआ है त्रिच प्रत्यय है कर्त अर्थ में वो हुआ तो जैसे घास आदि काटने वाले लकड़ी आदि काटने वाले लकड़ी कट रही है और कुलाड़ी आदि से लकड़ी को काटने वाला काट रहा है तो लकड़ी का कटना रूप जो व्यापार है दो विभागों में विभक्त होना रूप उससे अलग व्यापार लकड़ी को काटने वाले का है दाता का दाता ने वो काटने वाला और वो जो काटने वाला है छत्ता छेदक उसका व्यापार विकारात्मक वो कुल्हाड़ी के व्यापार से अलग है दात्रादि के व्यापार से अलग है ऐसे यदि तो कुल्हाड़ी का प्रयोजक कुल्हाड़ी है करण और कुल्हाड़ी रूप करण का प्रयोजक जो काटने वाला है उसका जैसे कुल्हाड़ी के व्यापार से अलग व्यापार है ऐसे स्रोत्रादि के व्यापार से अलग व्यापार करण के व्यापार से अलग करण के प्रयोगता का व्यापार होता तब तो क्या हो जाता कि यह प्रश्न के अनुरूप उत्तर होता लेकिन यहां स्रोत्रादि रूप जो करण है उनके व्यापार से अलग स्रोत्राधिकरण के प्रयोजक का व्यापार नहीं है स्वतंत्र किसी व्यापार से विशिष्ट वो नहीं है जैसे दाता वो कुल्हाड़ी के व्यापार से अतिरिक्त व्यापार वाला है अपने प्रयोजक के व्यापार से अतिरिक्त व्यापार वाला प्रयोजक जहां होता है वहां तो असो एवं विशिष्ट सं प्रेरिता ऐसा उत्तर मिलता है और जहां प्रयोज्य के व्यापार से पृथक प्रयोजक का कोई स्वतंत्र व्यापार प्रतीत नहीं होता है वहां स्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि जो प्रतिवचन है वह अनुरूप नहीं माना जाएगा वह अनुरूप ही होगा इस अभिप्राय से यहां पर कहा गया कि यदि ही स्रोत्रादि व्यापार स्व व्यतिरिक्तेन विशिष्ट स्रोत्रादि नियोक्ता अवगम्यत दात्रादि प्रयोग त्रिवत तो दात्र यहाँ पर स्ट्रन प्रत्यात भी मान सकते हैं ना तो दात्रादी प्रयोग क्योंकि यहाँ प्रयोग शब्द अलग है ना दात्र शब्द से वो लेना दात्र होता है हसिया हसीिया ने घास काटने के लिए जो प्रयोग मिलाते हैं उनका प्रयोगता जो काटने वाला है हसिया से उसे उस उसका व्यापार अलग जैसा होता है दात्र का व्यापार अलग है और उसे चलाने वाले का व्यापार अलग है हाथ में पकड़ना फिर उसको ओ घास पर लगाना खींचना ये व्यापार दात्र के प्रयोगता का है हाँ, करण के प्रयोजक का है तो लोक में तो अलग होता है ऐसे यहाँ अध्यात्म में स्रोत्रादि करणों का जो प्रयोजक है उसका दात्रादि के प्रयोजक के तरह अलग व्यापार होता तो एवं असो एवं विशिष्ट यह उत्तर अनुरूप माना जाता श्रोत्र, श्रोत्रम ये अननुरूप माना जाता लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए ये अनुरूप ही उत्तर हैं। ये कहा जा रहा है कि न तो ये स्रोत्रादीना प्रयोगता व्यापार विशिष्टो लवित्रादिवत अधिगम्य थे यने यहां वर्तमान में दारिष्टान्त में दारिष्टान्त है स्रोत्रादि दृष्टान्तगत लवित्रादि के स्थान पर है वो जो लवित्र कहते हसिया को दात्र कहो लवित्र कहो और उनका प्रयोजक के स्थान पर है चेतनात्मा वो तो जो चेतन आत्मा है वह दात्रादि के प्रयोजक में जैसे दात्रादि के व्यापार से अलग स्वतंत्र व्यापार दिखता है ऐसे स्रोत्रादि के व्यापार से अलग स्वतंत्र व्यापार वाला स्रोत्रादि का प्रयोजक चेतन नहीं है ये यह यहाँ पर कहा, कहा कि नतु तो यह स्रोत्रादिनाम प्रयोगता व्यापार विशिष्टो लवित्रादिवत अधिगम्य थे तो लविता जो काटने वाला है वह जैसे अलग व्यापार वाला है करण के व्यापार से ऐसे करण व्यापार से अलग व्यापार अध्यात्म चेतन का प्रतीत नहीं होता श्रोत्रादीना व्यापारेण आलोचन संकल्प अध्यवसाय अद्यवसायक्षण फलावसान लिंग अवगम्यते तो फिर कहा का प्रयोजक चेतन कैसे अवगत होगा तो कहते स्ोत्रदीना संहता व्यापारेण तो स्त्रोत्रादि जो करण है प्रयोज्य उनका जो व्यापार है श्रवण और मन का मन कहने से अंतकरण को लेना और अंतकरण का जो व्यापार है आलोचन संकल्प और अध्यवसाय है, है करण व्यापार और इन करण व्यापारों से ही और करण व्यापार कैसा तो करण व्यापार का एक विशेषण है फलावसान लिंगेन फल शब्द से लेना प्रमा स्रोत्रादि हैं करण और उनके व्यापार से उत्पन्न होने वाली स्रोत इंद्रिय का और शब्द का संसर्ग होने पर उत्पन्न होने वाली जो शब्दाकार अंतकरण की वृत्ति है जिसे शब्द विषय प्रमा कहा जाता है उसे फल शब्द से लेना तो और वो फल हैं अवसान यानी पर्यवसान निष्पत्ति अवसान शब्द से उत्पत्ति ले लेना हाँ तो अहम ब्र क्या ना वो शब्दो यम इत्याकारक ये जो प्रमा है कोई वाक्य बोला वक्ता ने और उस वाक्य का ग्रहण कर लिया स्रोत इंद्रिय ने तो वाक्यकार चित्तवृत्ति होती ना शब्दाकार चित्तवृत्ति वो जो शब्द शब्दाकार चित्तवृत्ति है वो है फल और फलावसान शब्द का अर्थ निकलेगा उसकी निष्पत्ति उत्पत्ति और उस परमा के उत्पत्ति से उत्पत्ति का लिंग है व्यापक है कौन करण का व्यापार करण का व्यापार वो लिंग है तो इसलिए फलावसान लिंगे ना ये परमा जो है उत्पन्न हुई चित्तवृत्ति और वह अज्ञात नहीं रहती ज्ञात हो रही है तो जिससे ज्ञात हो रही है वह चेतन विद्यमान है ऐसा वह व्यापार बन जाता है उस शब्द विषयी परमा के अवभाषक चेतन का और इसलिए स्रोत्रादि व्यापारों से लिंगित हो रहा है अभिव्यक्त हो रहा है माना जाता आगे आएगा इसी की व्याख्या करते हुए प्रतिबोध विधि मतम अमृतत्व ही विंदत इसमें प्रतिबोध में बोध शब्द का अर्थ है वृत्ति प्रतिबोध शब्द का अर्थ है समस्त वृत्तियां और वो समस्त वृत्तियां अज्ञात नहीं है ज्ञात है चित्त की समस्त वृत्तियां ज्ञात हैं और वो जिससे ज्ञात हो रही है जिसको जिससे प्रकाशित हो रही है वह चित्त चित्तवृत्ति का यानी स्त्रोत्रादि के व्यापार से उत्पन्न हुई प्रमा का जो अवभाषक चेतन है वह अपने किसी व्यापार से युक्त नहीं है लेकिन स्रोत्रादि के व्यापार से उत्पन्न हुई प्रमा से अवगत होता है जब स्रोत्रादि के व्यापार का पर्यवसान उनके फलभूत प्रमा में होता है तो वह प्रमा अपने अवभाषक चेतन की लिंग बन जाती है लिंग कहते ज्ञापक को इसलिए कहा कि फलावसान लिंगे नो श्रोत्रा, स्रोत्रादिनाम व्यापारे न अवगम्य थे यानी स्त्रोत्रादिनाम प्रयोक्ता अवगम्यते ऐसा लगाना स्त्रोत्रादि करणों का प्रयोगता चेतन अवगत होता है उनका फल पर्यवसायी जो व्यापार है उससे वो निर्विकार चेतन अवगत होता है इसलिए उसे स्रोत्र से ऐसा कहा जा रहा है ये कहते हैं इसके लिए एक आगे अनुमान बताया जा रहा है भाष्य में अस्ति ही इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे टीका की भी चर्चा होनी है